नोशो ठोक दरिया कहे शब्द निर्बाना नंबर थ्री विवा के मेलन सो न भया खुशाल दिल मन मस्त मतबल हुआ गूंगा गहर रसाल भजन भरोसा एक बल एक विश्वास प्रीति प्रती एक नई संत विवेकी दास है खुशबूई पास में जानी पर सोए भरम लगे भटकत फिरे तीर्थ बरस सब जंगम जोगी सेवड़ा बड़ा काल के हाथ कहे दरिया सोईबाची हैं सत नाम के साथ बारिधियोंगम अथाय जल बोहित बिनु किमी पार कन्हरिया गुरुना मिला बूडत है मंजधार दरिया कहे शब्द निर्वाण निर्वाण की सुगंध उनके ही शब्दों में हो सकती है जो समग्र रूपेण मिट गए जो नहीं है जिन्होंने अपने अहंकार को पहुंच डाला जिनके भीतर शून्य विराजमान हुआ है उसी शून्य से संगीत उठता है निर्वाण का जब तक बोलने वाला है तब तक निर्वाण की गंध नहीं उठेगी जब बोलने वाला चुप हो गया तब फिर असली बोल फूटते हैं जब तक बांसुरी में कुछ भरा है स्वर प्रकट न होंगे बांसुरी तो पोली हो बिल्कुल पोली हो तो ही स्वरों की संवाहक हो पाती दरिया बांस की पोली पौंगरी, शब्द निर्वाण के उनसे झर रहे उनके नहीं परमात्मा के क्योंकि निर्वाण का शब्द परमात्मा के अतिरिक्त और कौन बोलेगा और कोई बोल नहीं सकता है और जहां से तुम्हें निर्वाण के शब्दों की झनकार मिले वहां झुक जाना फिर अपनी अपेक्षाएं छोड़ देना लोग अपेक्षाएं लिए चलते हैं इसलिए सदगुरुओं से वंचित रह जाते तुम्हारी कोई अपेक्षा कि अनुकूल सदगुरु नहीं होगा तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हारे अज्ञान से जन्मी हैं तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हारे अज्ञान का ही हिस्सा है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं के अनुकूल गुरु को खोजता है गुरु तो सदा मौजूद है पृथ्वी कभी भी इतनी अभागी नहीं रही कि गुरु मौजूद ना हो लेकिन हमारी अपेक्षाएं अब जैसे तुमने अगर अलहलास मंसूर को अपना गुरु समझाया और तुम खोजने निकले तो तब तक तुम किसी को गुरु न मानोगे जब तक उसके हाथ पैर न कटे और जवान न काटी जाए और गर्दन न गिराई जाए तब तक तुम किसी को गुरु न मानोगे अगर जीसस को तुमने गुरु मान बैठे हो तो जब तक किसी को सूली न लगे तब तक तुम उसे गुरु न मानोगे लेकिन जिसे सूली लग गई वह तुम्हारे किस काम का तुम जा चुके गुरुओं से अपनी अपेक्षाएं पैदा कर लेते हो तो कोई महावीर को खोज रहा है नहीं मिलेंगे उसे गुरु बस महावीर एक बार होते हैं कोई बुद्ध को खोज रहा है नहीं मिलेंगे उसे गुरु बुद्ध बस एक बार होते इस जगत में कुछ भी पुनरुक्त नहीं होता यह जगत प्रत्येक को अनूठा व्यक्तित्व देता है गुरु तो सदा मौजूद हैं और ऐसा भी नहीं कि खोजने वाले नहीं है लेकिन खोज कुछ बुनियाद से गलत हो जाती बर सरेदार खिंचे या न खिंचे वो है लेकिन जो कहे कलमे हक तू उसे मंसूर समझ फिर चाहे फांसी पर लटकाया गया हो या ना लटकाया गया हो जो कहे निर्वाण का शब्द जो कहे सत्य की बात जिसके पास सत्य की भनक हो जिसके पास बैठकर सत्य की सुरा तुम्हारे तन प्राण को मस्त करने लगे उसे मंसूर समझ वर सरे वार वर या न खिंचे वो है। लेकिन जो कहे कलम ए हक तू से मंसूर समझ जहां भी ये उद्घोषणा हो अहम ब्रह्मास्मि वहां जरा जाग कर अपेक्षाओं को छोड़कर शांत होकर मौन होकर विचार से रिक्त होकर संबंध जोड़ना संबंध बांधना सत्संग बनाना क्योंकि सत्संग ही सेतु है दरिया कहे शब्द निर्वाणा मगर तुम सुनोगे सवाल तुम्हारे सुनने का है सदगुरु कहते हैं कहते रहे मगर अधिकतर तो वज्र बद्र कानों पर उनके शब्द पढ़ते हैं और खो जाते हैं जीसस ने कहा है जैसे कोई बीज फेंके कुछ बीज रास्ते पर पड़ जाएं, तो कभी पनपेंगे नहीं दिन रात लोग रास्तों पर चलते रहते हैं बीजों को पनपने का मौका कब मिलेगा कुछ बीज खेत की मेड़ों पर पड़ जाएं पनपेंगे तो जरूर लेकिन जल्दी ही मर जाएंगे क्योंकि मेड़ों से लोग निकलते हैं कभी कबार निकलते हैं रास्ते जैसे नहीं मगर फिर भी निकलते हैं कुछ बीज पत्थरों पर पड़ जाएं वहां से कोई भी नहीं निकलता लेकिन पत्थरों में कहीं बीज फूटे हां कुछ बीज जो ठीक ठीक भूमि में पड़ जाएंगे आद्र भूमि में पड़ जाएंगे वे उमंगेंगे वे बड़े वृक्ष बनेंगे उनकी शाखाएं आकाशों में फैलेंगी उनके मस्तक चांतारों को छुएंगे उनमें फूल खिलेंगे उनसे फूल झरेंगे सदगुरु तो फेंकते हैं वचन रूपी बीज पर तुम कहां लोगे उन्हें अगर तुमने अपने सिर में लिया तो वो चलता हुआ रास्ता है वहां इतने विचारों की भीड़ चल रही है वहां ऐसा ट्रैफिक है कि वहां कोई बीज पनप नहीं सकता जब तक कि तुम अपने हृदय की गीली भूमि में ही बीजों को ना लो तब तक फसल से वंचित रहोगे और जिंदगी बड़ी उदास और जिंदगी इसीलिए उदास है कि जिन बीजों से तुम्हारी जिंदगी हरी होती फूल खिलते गंध बिखरती उन बीजों को तुमने कभी स्वीकार नहीं किया है और अगर तुम पूछते भी हो तो तुम मर्दों को पूछते हो अगर तुम फूल भी चढ़ाते हो तो पत्थरों के सामने चढ़ाते हो अगर तुम तीर्थ यात्राओं पर भी जाते हो बाहर की तीर्थ यात्राओं पर जाते हो तीर्थ यात्रा तो बस एक है उसका नाम अंतर्यात्रा है और सदगुरु तो केवल जीवित हो तो ही सार्थक है तुम तो मुर्दा माझी की नाव में तो ना बैठोगे और वो कितना ही बड़ा माझी क्यों ना रहा हो जब जिंदा था मगर अब उसके हाथ में पतवार किसी अर्थ की नहीं वह नाव को खे ना सकेगा जहां तक भी नजर जाती धुआं ही हाथ आता है कहीं भी जल नहीं है सिर्फ रेगिस्तान गाता है कहीं भी गुंगरू की गूंज का धोखा नहीं होता मरण के खौफ से जीवन यहां खुलकर नहीं रोता यहीं से हां यहीं से जिंदगी आरंभ होती है तुम्हें अगर इस मरण आ जाए कि तुम सावन होने को पैदा हुए थे और तुम क्या होकर रह गए हो ये जलती दोपहरी ग्रीस्म की कि तुम्हारे भीतर कोयल की खूब गूंजनी थी कि पपीहे का गीत उठना था और तुम क्या होकर रह गए हो ये बांझ विचारों की भीड़ ये व्यर्थ विचारों की भीड़ कूड़ा करकट इससे तुमने अपने प्राणों के उस पात्र को भर लिया है जिसमें अमृत भरा जा सकता था तुम पैदा हुए थे उपवन होने को और मरुस्थल होकर समाप्त हो रहे हो ये स्मरण आ जाए तो यहीं से हाँ यहीं से जिंदगी आरंभ होती इसी स्मरण इस के साथ जिंदगी का प्रारंभ होता है क्योंकि इसी स्मरण इस के साथ सदगुरु की तलाश शुरू होती तो खोजें उसे कि जिसके वचन बीज की तरह पड़े तुम्हारे हृदय पर दरिया कहे शब्द निर्वाणा कि जिसके निर्वाण का रस तुम्हें भी बांध ले कि जिसके निर्वाण की आवाज तुम्हें भी पुकार दे चुनौती बन जाए कि जिसके साथ तुम भी हो लो अनंत की यात्रा पर अज्ञात की यात्रा पर कि परमात्मा की खोज तुम्हारी खोज बन जाए जहां तक भी नजर जाती धुआं ही हाथ आता है कहीं भी जल नहीं है सिर्फ रेगिस्तान गाता है कहीं भी घुंगू की गूंज का धोखा नहीं होता मरण के खौफ से जीवन यहां खुलकर नहीं रोता यहीं से हां यहीं से जिंदगी आरंभ होती है खड़ी हैं बाह फैलाए हुए मजबूत चट्टानें, गुजरती आंधियां अपनी कमाने हाथ में ताने गजब का एक सन्नाटा कहीं पत्ता नहीं हिलता किसी कमजोर तिनके का समर्थन तक नहीं मिलता कभी उन्माद हंसता है कभी उम्मीद रोती है बराये नाम जीते हैं बराए नाम मरते उन्हीं दी आंख से टूटे हुए सपने गुजरते उजाले के हमारे बीच का पर्दा नहीं उठता सुबह आए ना आए रात से पीछा नहीं छुटता उदासी सांस चलती है उदासी सांस सोती है बनाने के लिए हमने स्वयं किस्मत बनाई बिफलता है, विफलता एक पूंजी है निराशा ही कमाई है जलन से दोस्ती है उलझनों से आशनाई है लड़ाई है अगर अस्तित्व से अपने लड़ाई है स्वयं पतवार कश्ती को किनोरे किनारे तक डुबोती है खुशी अक्सर सीमाने से हमें आवाज देती है रुकावट दायरा बनकर हमेशा घेर लेती है कभी मेला लगा रहता पुकारों का खयानों का कभी उत्तर नहीं मिलता बड़े भोले सवानों का हमारा हाथ खाली आंख में ही एक मोती है हमें जागा हुआ पाकर हमेशा रात हंसती है शरद की चांदनी में आग अंबर से बरसती है जिसे भी देख दें हम वह सितारा टूट जाता है अगर धारा पकड़ते हैं किनारा छूट जाता है कली हंसकर हमारी आंख में कांटे चुभ है कभी शमशान की धमकी कभी तूफान की गाली हमारी उम्र का प्याला कभी गम से नहीं खाली मरुस्थल पर सुबह से शाम तक बादल बरसते हैं समुद्र में बसे हैं हम मगर जल को तरसते हैं हमारे औठ आकर मृत्यु चुंबन से भिगोती है बबर में डूब जाते हैं अगर तो तर गए हैं हम जिलाने के लिए तस्वीर को खुद मर गए हैं हम किसी बारात में शामिल हमारा दिल नहीं होता हमारी राह का कोई सिरा मंजिल नहीं होता समझ सिंधूर हमको मांग में पीड़ा संजोती है जहां तक भी नजर जाती धुआं ही हाथ आता है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 ऐसे ही खोया जाता है यहां बहुत कुछ हो सकता था यहां सब कुछ हो सकता था और कुछ भी नहीं हो रहा है यहां परमात्मा हो सकता था और तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले जाओगे यह कैसी नादानी यह कैसा बचकानापन है यह कैसी मूर्ता है इसे तोड़ो दरिया कहे शब्द निर्वाण सुनो दरिया के शब्द ये शब्द तुम्हारे लिए नौकाएं बन सकते हैं। ये शब्द तुम्हें चौंकाएंगे जगाएंगे झकझोरेंगे ये शब्द तुम्हें पार भी लगा सकते हैं निर्वाण की याद भी आ जाए उस किनारे का मन में थोड़ा स्वप्न भी जग जाए तो यह किनारा फिर ज्यादा देर तुम्हें बांधे नहीं रख सकता इस किनारे से तुम्हारी जंजीरें टूटनी शुरू हो जाएंगी बेवाह के मिलनसों नैन भया खुशहाल बेबाह दरिया के भक्तों का ओंकार को दिया गया नाम है जिसे नानक कहते एक ओंकार सतनाम जैसे उन्होंने ओंकार को सतनाम कहा जिससे हिंदू राम और मुसलमान अल्लाह और जैन नमोकार और बौद्ध बुद्ध की शरण में जाने के घोषणा को मंत्र कहते हैं या जैसे गायत्री या जैसे जपजी, छोटे मंत्र हैं बड़े मंत्र हैं मगर सारे मंत्रों का एक ही प्रयोजन कि तुम्हारे भीतर जो संगीत सोया पड़ा है वो छिड़ जाए फिर नमोकार से छिड़े कि गायत्री से छिड़े कि कुरान की कोई आयत उसे जगा दे इससे भेद नहीं पड़ता है वीणा तुम्हारे भीतर है। वीणा को छूना है किस अंगुली से छूओगे अंगुली में हीरे की अंगूठी होगी कि सोने की अंगूठी होगी कि अंगूठी होगी ही नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अंगुली गोली होगी कि काली होगी लंबी होगी कि छोटी होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस भीतर के तार छिड़ जाए झनकार आ जाए तुम नहा जाओ उस झनकार में दरियापंथी अपने महामंत्र को बेवाहा कहते बेवाहा सोआ पड़ा है तुम्हारे भीतर तुम उसे जन्म से लेकर आए हो वह तुम्हारे रोम रोम में भिदा पड़ा है मगर जब तक जगाओगे नहीं तब तक तुम वंचित रहोगे प्रकाश से और वंचित रहोगे अर्थ से और वंचित रहोगे आनंद से दरिया कहते हैं बेवाह के मिलन और जिसका उस परम संगीत से उस अनाहत नाद से मिलन हो गया उस ओंकार में जिसकी डुबकी लग गई नैन भया खुशहाल उसकी आंखें आनंद हो जाती समझो जब आप जिक्र तेरा उज्र दी दिए तर यही वजू है इसी को नमाज कहते नाम क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता राम है कि रहीम है कि कृष्ण है कि बुद्ध है कोई भी नाम तुम दे लो उसे नाम तो बहाना है उसे याद करने का नाम तो ऐसे है जैसे घर से तुम बाजार जाते हो कुछ खरीदने कहीं भूल ना जाओ तो कुर्ते के छोर में गांठ बांध लेते हो गांठ का कोई मूल्य नहीं है और गांठ ऐसी बांध ही कि वैसी बांध ही, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता बाएं तरफ बांध ही कि दाएं तरफ बांधी इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता गांठ का मूल्य कुछ भी नहीं है अपने आप में पर गांठ का प्रयोजन जरूर है गांठ तुम्हें याद दिलाती रहेगी चलोगे रास्ते पर याद दिलाती रहेगी तुम्हें याद भी ना आया तो दूसरे याद दिला देंगे कुर्ते में गांठ क्यों बांधी याद आती रहेगी कुछ खरीद के घर लौटना है बाजार कुछ खरीदने आए कोई प्रयोजन है जो पूरा करना है। फिर राम की गांठ की कृष्ण की गांठ की गायत्री के नमोकार की, की बेवाह कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई भी गांठ चाहिए जो स्मरण दिलाती रहे 24 घंटे सतत स्मरण दिलाती रहे जब आप जिक्र तेरा उज्र ख्वा दी दिए बस जुबान पर तेरी याद रहे आंखों में एक ही अभी रहे कि तुझे देखना है जुबान आंखों को याद दिलाती रहे कि देखना है आंखें जुबान को याद दिलाती रहे कि उसका गुणगान जारी रहे जब आप जिक्र तेरा उज्र ख्वा दी देतर, यही वजू है इसी को नमाज कहते हैं यही प्रार्थना यही आराधना यही नमाज और जिसकी आंखें उसके दर्शन की प्यासी हो गईं और जिसकी जुबान पर उसकी याद सघन होने लगी तो क्रांति घटती भरे हुए हैं निगाहों में हुस्न के जलवे यह क्या मजाल जहां मैं हूं और बाहर ना हो जिसकी आंखों में परमात्मा को देखने की अभीपसा जग गई उसके चारों तरफ बाहर नाचने लगती आ गया मधुमास, वसंत ही वसंत है फिर प्रभु के स्मरण में डूबे व्यक्ति को एक ही ऋतु का पता होता है वसंत उसकी ऋतुएं नहीं बदलती उसकी ऋतु तो ठिर थिर हो जाती उसके लिए समय के परिवर्तन शून्य हो जाते उसके लिए समय के परिवर्तन विदा हो जाते उसके भीतर तो अपरिवर्तनी शाश्वत का नाद होने लगता है उसकी एक ही ऋतु है वसंत फूल ही झड़ते हैं उसमें मधु ही पीता है वह भरे हुए हैं निगाहों में हुस्म के जलवे और उसकी आंखों में उस प्यारे के सौंदर्य का प्रतिबिंब पकड़ सकते हो तुम तो। उसकी आंखें सौंदर्य से ही अभिभूत रहती उसकी आंखें सौंदर्य से ही डबडबाई रहती भरे हुए हैं निगाहों में हुस्म के जलवे यह क्या मजाल जहां मैं हूं और बाहर ना हो ऐसा व्यक्ति जहां बैठे वहां मधुमास, जहां बैठे वहां मधुशाला जहां उठे चले जहां उसके चरण पड़े वहां वहां तीर्थ निर्मित होते मेरी फिजाए जिस पर नाश से छा गया कोई आंखों में आंखें डाल के बंदा बना गया कोई और तुम परमात्मा को देखना चाहो बस तुम परमात्मा को देखना चाहो बात घट जाती क्योंकि परमात्मा तो तुम्हें देख ही रहा है उसकी आंख तो तुम पर गड़ी है इसलिए तो हम कहते हैं उसकी हजार आंखें क्योंकि हरेक पे उसकी आंख गढ़ी बस तुम आंख बचा रहे तुम यहां वहां देखते हो तुम उसकी याद करो तो तुम्हारी आंख भी उसकी आंख से जुड़ जाए और जहां आंखें चार होती वहां चमत्कार होता है। मेरी फिजाए जिस पर नाश से छा गया कोई आंखों में आंखें डाल के बंदा बना गया कोई दिल से पर्दा जो उठा हो गई रोशन आंखें दिल में वह पर्दा नसी था मुझे मालूम न था और जिस दिन तुम उसे देख लोगे उस दिन चौंकोगे हंसोगे भी रोगे भी इसलिए भक्तों को लोगों ने पागल समझा क्योंकि हंसना और रोना साथ साथ सिर्फ पागलों को ही होता है समझदार आदमी अगर जरूरत हो तो हंसता है और अगर जरूरत हो तो रोता है मगर ऐसा तो कभी नहीं होता कि रोए भी और हंसे भी साथ साथ क्यों ओठ और आंखें रोए एक आंख हंसे और एक आंख रोए ये तो विक्षिप्तता के लक्षण है इसलिए भक्तों को लोगों ने पागल कहा मगर भक्तों को समझो अगर भक्त पागल हैं, तो पागलपन ही पाने जैसी चीज है और अगर जो भक्त नहीं वे समझदार हैं तो समझदारी दो कौड़ी की उससे छुटकारा कर लेना भक्तों का पागलपन तुम्हारे तथाकथित समझदारों की समझदारी से लाख गुना बहुमूल्य है लेकिन ये क्यों घटता है कि भक्त हंसता भी है और रोता भी है। हंसता इसलिए है कि ये भी खूब रही ये भी खूब मजाक रही कि तुम भीतर बैठे थे और मैं तुम्हें जन्म जन्म न मालूम कहां कहां खोजता फिरा कि तुम यहां भीतर थे कि चलने की जरूरत भी ना थी एक कदम ना उठाना था और तुम मिल जाते और मैंने कितनी कितनी यात्राएं की कितनी धूल कितनी गर्द गुबार झेली कहां चांद तारों के किनारे तुम्हें खुश था फिरा और तुम मेरे भीतर बैठे थे तो हंसता भी है कि ये भी खूब रही ये भी मजाक आखिरी रहा और रोता भी है रोता है कि कितने दिन गमाए तुम्हारे बिना रोता है कि कितने दुर्दिन देखे तुम्हारे बिना रोता है कि अब तक सारा जीवन सिर्फ दुर्घटना के और कुछ भी ना रहा बेवाह के मिलनसों नैन भया खुशहाल यह बात समझना यह बात कीमती है नैन भया खुशहाल तुमने चीजें तो देखी जो आनंद देती लेकिन तुम्हारे पास ऐसी आंख नहीं है जो आनंद बरसाए है हां देखा कभी सुबह सूरज उगता और कहा खूब सुंदर है और कभी देखा गुलाब का फूल खिलाओ कहा बहुत सुंदर है और कभी कोई देखा सुंदर चेहरा हो कहा बहुत सुंदर है मगर ये तो बाहर है सौंदर्य तुम्हारी आंख अभी इतनी कुशल नहीं कि चीजों को सुंदर बना दे कि तुम जो देखो वही सुंदर हो जाए अभी तो कुछ सुंदर होता है तो सुंदर मालूम पड़ता है तुम्हारी आंख कोरी है खाली है, सिर्फ खबर देती तुम्हारी आंख अभी सृजनात्मक नहीं है तुम्हारी आंख केवल बिंब उतारती जैसा होता बता देती तुम्हारी आंख निष्क्रिय है तुम्हारी आंख का काम अभी नकारात्मक है जो है बता देती लेकिन तुम्हारी आंख में अभी सृजन की क्षमता नहीं कि जिससे देखे वह सुंदर हो जाए कि जहां तुम्हारी आंख पड़े वहां गीत में कि तुम जिसे देख लो वह गरिमा को उपलब्ध हो जाए महिमा को उपलब्ध हो जाए यही संतों की आंख की खूबी है बाजीद ने लिखा है मैं अपने गुरु के पास बारह वर्ष रहा तीन वर्ष तक तो वे मुझसे बोले ही नहीं मैं बैठा रहा बैठा रहा ऐसे जैसे मैं हूं ही नहीं औरों से बोलते थे बात करते थे न मेरी तरफ देखते थे न बोलते थे तीन वर्ष बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और उस देखने में ही मेरा जन्म हुआ बस उनकी आंख मुझ पे पड़ी कि मैं जन्मा सब बदल गया उसी क्षण फिर तीन साल बीत गए और एक दिन वे मुझसे बोले और वह बोल और ऐसी मधुरिमा तन प्राण में छा गई ऐसा स्वाद ऐसा मस्ती जो किन्हीं शराबों में नहीं हो सकती फिर तीन साल बीत गए और एक दोनों मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी पीठ थप थप आई और वह स्पर्श और जैसे लोहा सोना हो जाए और तीन वर्ष बीत गए और एक दिन उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि बाजीत अब तू तैयार है अब तू जा सोयों को जगा अब तू जा लोगों की आंखों में झांक उनकी पीठ थपथपा थपा उनसे बोल उनको गले लगा और साधना पूरी हो गई बस बारह वर्ष बैठे बैठे पूरी हो गई सदगुरु जिसकी तरफ देखते उसके देखते ही तुम्हारे भीतर का कूड़ा करकट जल जाता है तुम्हारा अंधेरा छट जाता है एक ऐसी आंख भी है जिसका स्वभाव आनंद को पैदा करना है और तुम दूसरी इससे विपरीत आंख से परिचित हो इसलिए बात तुम्हें समझ में आ जाएगी ऐसी आंखें हैं जो तुम्हारी तरफ देखें तो तुम एकदम कीड़े मकोड़े हो जाते हो तुम्हारे तथाकथित साधु संत जिनकी तुम पूजा करते रहे हो जिनको तुम समादर देते रहे हो कभी उनके पास जाकर देखना उनकी आंखें तुम्हें ऐसी देखती हैं ऐसी आलोचना से ऐसी निंदा से कि उनके देखते ही तुम तत्क्षण चाहते जमीन फट जाती और हम समा जाते उनकी आंखें तुम नारकी कीड़े देखती उनकी आंखों में तुम्हारा भविष्य दिखाई पड़ता है कि सड़ोगे नरकों में कि जलाए जाओगे कड़ाहों में उबलते तेल के उनकी आंखों में नरक है वही नरक वे तुम में देखते हैं। और उनकी आंखों में निंदा है सम्मान नहीं सत्कार नहीं यह सच्चे संतों का लक्षण नहीं सत्य सच्चे संतों की आंखों में तो स्वर्ग होता है वहां तो जादू होता है पापी से पापी आदमी भी सच्चे संत के सामने खड़ा हो जाए तो पुण्यात्मा हो जाता है खड़े होने से पुण्यात्मा हो जाता है कुछ और करना नहीं पड़ता उसकी नजर काफी और क्या चाहिए उसकी नजर का जादू काफी और क्या चाहिए उसकी नजर की किमिया काफी और क्या चाहिए सदगुरु तुम्हारा हाथ हाथ में ले ले बस बहुत हो गया अंतिम बात हो गई सदगुरु निंदा नहीं करता सदगुरु की खूबी ही यही है कि तुम्हारे गलत को भी रूपांतरित करता है शुभ में तुम्हारी काम वासना को राम की वासना बना देता है तुम्हारे क्रोध को करुणा बना देता है तुम्हारे लोभ को दान में रूपांतरित कर देता है तुम्हारी देह को मांस मज्जा मिट्टी की बनी देह को मंदिर का औहदा दे देता है विरणी मंदिर दीनाबारी यारी ठीक कहते कि देह तुम्हारा मंदिर है शरीर तुम्हारा मंदिर है क्यों रोते हो इस मंदिर में दिए को जलाओ आतिथे बनो अतिथियों को पुकारो आएगा इसी मंदिर में इसी देह में इस देव को मिट्टी कहकर इंकार मत करना क्योंकि यह अमृत का वास है अमृत ने इसे अपने घर की तरह चुना है इस चुनाव में ही मिट्टी अमृत हो गई मिट्टी मिट्टी न रही संत की पहचान यही है कि तुम पापी की तरह जाओ और पुण्यात्मा की तरह लौटो कि तुम रोते हुए जाओ और हंसते हुए लौटो कि तुम जाओ ऐसे कि जैसे पहाड़ों का बोझ धो रहे हो और आओ ऐसे कि तुम्हें पंख लग गए जहां ऐसी घटना घटती हो छूकना मत फिर, फिर पकड़ लेना पैर फिर गह लेना बाह फिर आ गई घड़ी अपने को निछावर कर देने की बेवाहा के मिलनसों नैन भया खुशहाल मगर ये आंखें तभी पैदा होती हैं जब भीतर के अंतरनाश से मिलन हो जाए ओंकार में जब कोई नहा जाता है तभी ये आंखें उपलब्ध होती हैं ये जादू भरी आंखें जो जिसको छू दे उसको किसी दूसरे लोक का वासी बना दें, जिनका इस पर पारस का स्पर्श है ऐसी घटना घटी विवेकानंद राजस्थान के एक रजवाड़े में मेहमान थे खेतरी के महाराजा के मेहमान थे अमेरिका जाने के पहले अब महाराजा तो महाराजा विवेकानंद का स्वागत कैसे करें और अमेरिका जाता है सन्यासी पहला सन्यासी स्वागत से विदा होनी चाहिए तो हरेक की अपनी भाषा होती अपने सोचने के ढंग होते महाराजा और क्या करता उसने देश की सबसे बड़ी जो ख्याति नाम वैश्या थी उसको बुलवा भेजा बड़ा जलसा मनाया वैश्या का नाच रखा यह भूल ही गया कि किसके लिए यह स्वागत समारोह हो रहा है विवेकानंद के लिए और जब विवेकानंद को आखिरी घड़ी पता चला सब साज बैठ गए वैश्या नाचने को तत्पर है दरबार भर गया तब विवेकानंद को बुलाया गया कि अब आप आए तब उन्हें पता चला कि एक वैश्या का नृत्य हो रहा है उनके स्वागत विवेकानंद की दशा तुम समझ सकते हो बड़े मन को चोट लगी कि यह कोई बात हुई सन्यासी के स्वागत में वैश्या इंकार कर दिया जाने से साधारण भारती सन्यास की धारणा यही है इंकार कर दिया जाने से अपमानित किया अपने को अनुभव यह तो असमानजनक है वैश्या बड़ी तैयार होकर आई थी सन्यासी का स्वागत करना था कभी किया नहीं था सन्यासी के स्वागत में कोई नाचगान बहुत तैयार होकर आई थी बहुत पद याद करके कर आई थी कबीर के मीरा के नरसी मेहता के बहुत दुखी हुई कि सन्यासी नहीं आएंगे मगर उसने एक गीत नरसी मेहता का गाया बहुत भाव से गाया खूब रो के गाया आंखों से झरझर आंसू बहे और गाया उस भजन की कड़िया विवेकानंद के कमरे तक आने लगी और विवेकानंद के हृदय पर ऐसी चोट पड़ने लगी जैसे सागर की लहरें किनारे पर टकराएं, पछाड़ खाएं, फिर मन में बड़ा पश्चाताप हुआ नरसिंह मेहता का वचन है कि एक लोहे का टुकड़ा तो पूजा के ग्रह में रखते हैं एक लोहे का टुकड़ा वधिक के घर होता है लेकिन पारस पत्थर को थोड़ी कोई भेद होता है चाहे वधिक के घर का लोहा ले आओ जिससे काटता रहा हो जानवरों को और चाहे पूजा ग्रह का लोहा ले आओ जिससे पूजा होती रही हो पारस पत्थर तो दोनों को छू के सोना कर देता है। यह बात बहुत चोट कर गई घाव कर गई यह विवेकानंद के जीवन में बड़ी क्रांति की घटना थी मेरे अपने देखे रामकृष्ण जो नहीं कर सके थे उस वैश्या ने किया विवेकानंद रोक ना सके आंख से आंसू गिरने लगी तो चोट भारी हो गई अगर तुम पारस पत्थर हो तो यह भेद कैसा पारस पत्थर को वैश्या दिखाई पड़ेगी सती दिखाई पड़ेगी पारस पत्थर को क्या फर्क पड़ता है कौन सती कौन वैश्या लोहा कहां से आता है इससे क्या अंतर पड़ता है पारस पत्थर के तो स्पर्श मात्र से सभी लोहे सोना हो जाते रोक न सके अपने को पहुंच गए दरबार में सम्राट भी चौंका लोग भी चौंके कि पहले मना किया अब आ गए और आए तो आंखों आंसू झर रहे थे और का मुझे क्षमा करना उस वेश्या से कहा मुझे क्षमा करना मैं अभी कच्चा इसलिए आने से डरा कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी भी वासना छिपी होगी इसलिए आने से डरा नहीं तो डर की क्या बात थी लेकिन तूने ठीक किया तेरी वाणी ने मुझे चौंकाया और जगाया विवेकानंद उस घटना का बहुत स्मरण करते थे कि एक वैश्या ने मुझे उपदेश दिया ये भेद सच्चे ज्ञानी के पास अभेद पापी जाए तो पुण्यात्मा जाए तो दोनों को छूता है दोनों को स्वर्ण कर देता है उसकी आंखों का जादू ऐसा है उसके हृदय का जादू ऐसा है मगर यह संभव तो भी होता है जब भीतर का अनाहत सुना गया हो बेवाह के मिलनसों नयन भया खुशहाल आंखें न केवल मस्त हो जाती हैं बल्कि मस्ती देने वाली भी हो जाती और तभी जानना की आंखें मस्त हुई जब मस्ती देने वाली भी हो जाएं, यह किस बादल का आंसू है जो ढल गया अधर पर मेरे बचपन से जो उदास थे वे सोए सपने लगे महकने हार गया मैं खोज खोज कर कोई नहीं मिला अपने सा जाने कहां कहां भटका हूं गुमसुम आत्म मुग्ध सपने सा यह किस पायल का सरगम है जो भर गया कंठ में मेरे वर्षों से जो गीत मौन थे वे कोकल से लगे चहकने यह किस बादल का आंसू है जो ढल गया अधर पर मेरे बचपन से जो उदास थे वे सोए सपने लगे महकने एक बूंद पड़ जाए अनाहत नाद की कि जीवन रूपांतरित हो जाता है दुनिया वही होती है लेकिन तुम वही नहीं रह जाते और जब तुम वही नहीं रह जाते तो दुनिया वही कैसे रह जाएगी तुम्हारे देखने का ढंग बदला कि दिखाई पड़ने वाली सारी चीजें बदल जाती दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली आंख बदली तो जहान बदली यही वृक्ष तुम देखोगे फिर अनाहत के नाद में डूबी हुई आंखों से और चकित हो जाओगे ये वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं है ये पृथ्वी की आकाश को छूने की आकांक्षा है ये वृक्ष भी सत्य की खोज में वैसे ही बढ़ रहे हैं आकाश की तरफ जैसे तुम इनका अपना ढंग है इन वृक्षों पर भी फूल वैसे ही खिल रहे हैं जैसे तुम्हारे भीतर प्रार्थनाएं उमग रही फूल इनकी प्रार्थनाएं और ये पक्षी जो सुबह सुबह गीत गा रहे हैं ये भी उसके ही स्वागत का गान चल रहा है ये सब उसी के महोत्सव का हिस्सा है ये सारा जगत तल्लीन है उसी की प्रार्थना में उसी की पूजा में ये जो पहाड़ झुके हैं ये उसी की नमाज में झुके और ये जो सागर तड़फ रहे हैं ये उसी की अभीपसा में तड़फ रहे एक बार तुम्हें अपने भीतर के स्वर का बोध हो जाए तुम्हें सारा जगत उसी के नाश से भरा हुआ मालूम पड़ेगा हर वीणा पर तुम उसकी धुन सुनोगे हर बांसुरी में तुम उसी का गीत सुनोगे हर बांसुरी बजाने वाला कन्हैया हो जाएगा और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक समझना चुकते रहे चुकते रहे खोते रहे खोते रहे दिल है किधर खींचा हुआ महब है किसकी याद में क्या कहें इसकी वजह हम तर्क हुई नमाज क्यों छोटी मोटी नमाजें फिर छूट जाती जब बड़ी नमाज थी? जब उसकी याद घटती तो फिर कौन फिक्र करता है कि मंदिर गए गुरुद्वारा गए चर्च गए कहां गए कौन फिक्र करता है गए या नहीं गए ये भी कौन फिक्र करता है एक सूफी फकीर जिंदगी भर मस्जिद जाके पांचों बार नमाज पढ़ता रहा कभी नहीं चूका गांव नहीं छोड़ा उसने कभी कि कहीं दूसरे गांव जाऊं और मस्जिद ना हो सत्तर साल गांव आदि ही हो गया था उसको मस्जिद में देखने का बीमार हो तो भी जाता था एक बार तो इतना बीमार था कि लोग उसे उठा के ले गए थे चल भी नहीं सकता था लेकिन एक दिन सुबह वो मस्जिद नहीं पहुंचा तो निष्कर्ष स्वाभिक स्वाभाविक था कि गांव के लोगों ने समझा कि बूढ़ा रात मर गया और तो बात हो ही नहीं सकती जिंदा होता तो, तो आते ही मर ही गया होगा तो सारे उसके झोपड़े पे गए और वो क्या कर रहा था मालूम मरा नहीं था सच तो यह इतनी जिंदगी कभी किसी ने उसमें देखी नहीं थी इतना जिंदा था अपनी खंजड़ी बजा रहा था वृक्ष के नीचे बैठ के सूरज उग रहा था पक्षी गीत गा रहे थे वो अपनी खंजड़ी बजा रहा था जैसे पक्षियों के गीत को ताल दे रहा और ऐसा मस्त था और ऐसा डोल रहा था और आनंद के आंसू बह रहे थे गांव के लोगों ने कहा कि मरते वक्त काफिर हो गए ये क्या कुफ आज मस्जिद क्यों नहीं आया नमाज क्यों चूकी उसने कहा जब तक नमाज नहीं आती थी तब तक मस्जिद आता था अब नमाज आ गई अब आने से क्या फायदा जब पाठ सीख लिया तो अब पाठशाला क्यों आऊं तुमसे सच कहता हूं उस बूढ़े फकीर ने कहा कि आज नमाज पैदा हुई आज प्रार्थना पैदा हुई अब कहाँ जाना कहाँ आना अब जहाँ हूँ वही मस्जिद है दिल है किधर खिंचा हुआ महब है किसकी याद में क्या कहें इसकी वजह हम तर्क हुई नमाज क्यों नमाज क्यों छूट गई इसकी वजह हम कैसे कहें कौन समझेगा इसलिए छूट गई कि नमाज पूरी हो गई ध्यान जब पूर्ण होता है तो छूट जाता है ध्यान की पूर्णता ही समाधि है जब ध्यान की जरूरत नहीं रह जाती तब समाधि है। प्रेम जब पूर्ण होता है तो मौन हो जाता कहने योग कुछ बचता नहीं और जो है अकथ्य अव्याख्य बेवाहा के मिलनसों सो नैन भया खुशहाल दिल मन मस्त मतवल हुआ गुंगा गहर रसाल दरिया कहते हैं दिल ही मस्त नहीं हुआ मन भी मस्त हुआ मन जरा मुश्किल से मस्त होता है मस्त होना मन की आदत नहीं लेकिन मन को भी मस्त होना पड़ता है जब दिल मस्त हो जाता मन यानी मस्तिष्क दिल यानी हृदय हृदय के लिए तो मस्त होना सरल है मस्तिष्क के लिए मस्त होना कठिन क्योंकि मस्तिष्क है गणित तर्क विचार हिसाब किताब की दुनिया हृदय तो मस्त हो जाता है बड़ी आसानी से लेकिन दरिया ठीक कहते हैं जब तक हृदय के साथ साथ मन भी मस्त न हो जाए तब तक समझना कि मस्ती अभी अधूरी खंडित है आधा आधा हुआ एक हिस्सा अभी अछूता रह गया भीगा नहीं यह वर्षा पूरी नहीं हुई भीगना तो पूरा होना चाहिए और ऐसा होता है अगर हृदय पूरा डूब जाए मस्ती में तो हृदय की मस्ती बह बह के मन को भी मस्त कर देती ये अपूर्व क्रांति है जब मन भी मस्त हो जाता है जब मन भी मस्ती के गीत गाता है जब मन का गणित और तर्क भी मस्ती की सेवा में संलग्न हो जाता है दिल मन मस्त मतवल हुआ मतवाला हो गया समग्रता तुम्हारी एक मतवालापन हो गई गुंगा गहर रसाल और ऐसा स्वाद पाया ऐसी शराब पी कि अब हालत गूंगे की हो गई है कह नहीं सकते क्या पिया कह नहीं सकते क्या चखा कह नहीं सकते क्या हुआ गूंगा गहर रसाल रस्तों बहुत हुआ है मगर बड़ी गहनता हो गई है गूंगेपन की बोलते नहीं बनता प्राण हमारी मधुर रागनी जब तब गमना गम में गाओ प्री फूले न समाओ यहां अगाध में आज कहां से ज्योति आबसी इन पलकों के भीतर समझ गई सब भेद पुतलियां अपने में प्रीतम में फूटी कनकाभा तोड़कर डाली पर आ बैठे पड़े पड़े अब शेरों बोले आज निवरतम तम में वन वन फूल चुनोगे तुम तो कांटे किसे चुभेंगे जान जानियों मेरे मोहन खोए से विभ्रम बिभ्रमे जोड़ जोड़ खरके तिनके में बैठा सुख दुख गाने प्रथम प्रथम ही चंचु खुली थी पहुंच गई पंचम में एक क्षण में हो जाती है ऐसी घटना बूंद सागर हो जाती प्रथम प्रथम ही चंचु खुली थी पहुंच गई पंचम में प्राण हमारी मधुर राग्नि जब तब गमना गम में गाओ प्री फूले न समाओ यहां अगाध अगम में आज कहीं से जोती आबसी इन पलकों के भीतर समझ गई सब भेद पुतलियां अपने में प्रीतम में ऐसी वर्षा होती अमृत की कि कहो तो कैसे कहो बताओ तो कैसे बताओ जिन्होंने जाना है उन्होंने दूसरों के हाथ पकड़े और कहा चलो हमारे साथ तुम भी जान लो तुम भी पी लो और कोई उपाय नहीं इस संबंध का नाम ही शिष्यत्व है जिसने जाना है वो तुम्हारा हाथ पकड़ ले और ले चले तुम्हें उस दिशा में जो अवक्तव्य है अनिर्वचनीय इसलिए श्रद्धा के बिना शिष्यत्व नहीं घट सकता श्रद्धा का अर्थ समझते हो किसी ने जाना है और जिसने जाना है वो बता भी नहीं सकता कि क्या जाना है कह भी नहीं सकता कि क्या जाना है प्रमाणित भी नहीं कर सकता कि क्या जाना है ऐसे आदमी का हाथ पकड़ लेना मस्तों का ही काम हो सकता है दीवानों का काम हो सकता है और ऐसे आदमी के साथ ज्ञात को छोड़कर अज्ञात की यात्रा पर निकलना जाने माने तट को छोड़ना और उसकी नौका में बैठना और पता नहीं दूसरा किनारा हो या ना हो साहसी का दुस्साहसी का ही काम हो सकता है धर्म कायरों की बात नहीं और अक्सर उल्टा हो रहा है मंदिरों में मस्जिदों में तुम कायरों को इकट्ठा देखोगे धर्म तो साहसियों की दुसाहसियों की बात है धर्म भय से पैदा नहीं होता तुम्हारा तथाकथित भगवान तो सिर्फ भय का ही निर्माण है असली भगवान भय से पैदा नहीं होता असली भगवान तो अभय की यात्रा का अनुभव है श्रद्धालु से बड़ा इस जगत में कोई निर्भय व्यक्ति नहीं है क्योंकि चल पड़ता है अनजाने मार्गों पर किसी पर भरोसा करके और ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करना है जो बिल्कुल गूंगा है जो सेना सेनी तो करता है मगर कुछ बोलता नहीं इसके पीछे जाने की हिम्मत केवल उनमें हो सकती है जो इसकी आंखों में झांके जो इसके पास आएं, जो इसके आसपास की तरंगों से आंदोलित होना सीखे इसकी तरंगें ही समझा सकती हैं इसका अस्तित्व ही तुम्हारे भीतर पुकार दे सकता है चांदनी अबकी नई ही है नई ही माधुरी चांदनी अबकी नई ही है नई ही माधुरी राग के दीपक जले रे प्रेम की जगमग पूरी आज के ये दिन सनम घर घर पपिया बोलता दूर मधु मुरली बजी बन बन बेयोगी डोलता यह अजब संध्या हुई शंका हुई की प्रभात अब गजब की रात है कि दिया जले तो प्रात है गुल बनू बुलबुल बुल बनू कोयल बनू की चकोर रे यह घटा की बोर रे अली नाचता मन मोर रे यह निशा ऐसा नशा अपनी दिशा मीरा चले रंग लाई है है ना कुछ मन चले कुछ दिल जले रंग ही कुछ और है वह जब फकीरा व्यस्त हो जग उदय या अस्थ धुन में कबीरा मस्त हो माघ में फागुन लगे रिमझिम सनम बरसात हो चांदनी इस पर लगी पथ में फलपात हो यह अनूठी चांदनी जो कर न दे जो कर न ले है छलकती गागरी जो भर न दे जो भर न ले रंग क्या अली राह में कब से खिले ये फूल है ढंग क्या कहना किसी के पांव की ये धूल है धूल भी कुछ और ही ये रत्न का अभिमान है, है अभी देखा ना जलवा योगनी नादान है शिष्य तो नादान है उसे तो कुछ पता नहीं और गुरु की वाणी अटपटी है उलट बांसुरी है। क्योंकि वो जो कहना चाहता है वो किसी और लोक की बात है इस लोक की भाषा में बंधती नहीं अटती नहीं वो किसी ऐसे लोक की बात है कि उसे इस लोक तक खींच खींच के लाओ मर जाती है जैसे तुम हवाओं को पेटियों में बंद नहीं कर सकते और न सूरज की किरणों को झोलियों में बंद रख सकते हो ऐसी ही बात है आकाश को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते हो ऐसी ही बात है और जब घटना घटती है तो एक तरफ तो आदमी बिल्कुल गूंगा हो जाता है और एक तरफ बड़ी गुनगुन -गुन पैदा होती मगर गुनगुन -गुन भी बेबूज होती गुल बनू बुलबुल बनू कोयल बनू कि चकोर रे समझ में नहीं आता कि क्या करूं फूल बन के प्रकट कर दूं, बुलबुल -बुल बन के गा दू कोयल बनू कु करके शायद खबर पहुंच जाए कि चकोर बनू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 और मेरा गाय भी खूब फिर भी जो अन कहा था अन कहा है कहते हैं दरिया दरिया कहे शब्द निर्माण। मगर कहां कह पाते बस गूंगे के इशारे रंग ही कुछ और है वह जब फकीरा व्यस्त हो जग उदय या अस्थ हो धुन में कबीरा मस्त हो माघ में फागुन लगे रिमझिम सनम बरसात हो चांदनी इस पर लगी पथझाड़ में फलपात हो सब ऐसा उल्टा हो जाता इस जगत के नियम उस जगत के नियम के विपरीत उस जगत के नियम उस जगत का गणित उस जगत का तर्क इस जगत के विपरीत है इसलिए अनुवाद नहीं हो सकता भाषांतर नहीं हो सकता हिंदी से अंग्रेजी करना आसान अंग्रेजी से जापानी करना आसान जापानी से रूसी करना आसान अनुवाद हो सकते हैं यद्यपि इनमें भी बड़ी कठिनाइयां होती लेकिन उस मस्ती के लोक की अनुभूति को इस दीन और दरिद्र मनुष्य के मनोविज्ञान में अनुवाद करना बहुत कठिन उस प्रकाश के लोक को अंधों की भाषा में अनुवादित करना बहुत कठिन कठिन ही नहीं असंभव आज के ये दिन सनम घर घर पपिया बोलता दूर मधु मरुली बजी बन बन बियोगी डोलता यह अजब संध्या हुई शंका हुई कि प्रभात है यह गजब की रात है कि दिया जले तो प्राथ है मगर जब घटती है तो हालांकि गूंगा हो जाता है जिसे घटती मगर उसके गूंगे पन में भी बड़ी मुखरता है वो नाचता है गाता है पुकारता है चिल्लाता है और जिनके पास थोड़ी भी समझ है जिनके पास रत्ती भर भी बुद्धिमत्ता है वे जरूर देख लेते हैं कि मिल गया है ऐसे कुछ कोई हीरा मिल गया उसे जो कह नहीं पा रहा है यह अनूठी चांदनी जो करना दे जो कर न ले ये है छलकती गागरी जो भर न दे जो भर न ले रंग क्या अली राह में कब से खिले ये फूल हैं ढंग क्या कहना किसी के पांव की ये धूल हैं और फिर भी ये जो सारी मस्ती है ये जो सारा सागर उतर रहा है मधु का मधमाता ये कुछ भी नहीं उस परम परंपरी के चरणों की धूल लेकिन उस जगत की धूल भी यहां के हीरे मोतियों से ज्यादा बहुमूल्य है धूल भी कुछ और ही है रत्न का अभिमान है है अभी देखा ना जलवा योगनी नादान है वो जो शिष्य है उसने तो अभी देखा नहीं जलवा जलवे की बातें कैसे समझे इसलिए श्रद्धा इसलिए भरोसा जिस पर श्रद्धा आ जाए उसके पीछे लग जाना भटकना हो तो कोई फिक्र नहीं और भूल चूक भी हो जाए तो घबराना मत बिना भूल चूक के कोई सत्य के द्वार तक कभी पहुंचा भी नहीं बहुत होशियारी ना करना मेरे पास लोग आके पूछते हैं हम सदगुरु की पहचान कैसे करें मैं उनसे कहता हूं चलो जिस से प्रेम लग जाए उसके पीछे चलो अगर सदगुरु हुआ तो ठीक है अगर सदगुरु ना हुआ तो सदगुरु को पहचानने के कुछ उपाय हाथ लगेंगे कि असदगुरु कौन है यह समझ में आ जाएगा पहले से यह बैठ के सोचोगे कौन सदगुरु कौन असदगुरु कभी जान ही ना पाओगे ये बातें जानने की जिस से प्रेम लग जाए चल पड़ो असदगुरु होगा तो भी धन्यवाद देना कि चलो इतना तो समझ में आया कि असदगुरु कौन होता है यह भी काफी पचास प्रतिशत काम पूरा हो गया अब असदगुरु की पहचान हो गई तो सदगुरु की पहचान ज्यादा दूर नहीं जिसने अंधेरे को अंधेरे की तरह जान लिया रोशनी की तरफ कदम उठ गया और जिसने असत्य को असत्य की तरह पहचान लिया अब सत्य ज्यादा दूर नहीं भजन भरोसा एक बल एक आस विश्वास प्रीति प्रतीति एक नाम पर सोई संत विवेकी दास ये ऐसी मस्ती की बातें हैं कि बस एक ही बात काम आ सकती श्रद्धा भजन भरोसा एक बल यहां तो एक ही बल है कि नाचते हुए कबीर के साथ नाचना गाती मीरा के साथ गाना गुनगुनाते दरिया के साथ गुनगुनाना भजन भरोसा एक बल ये भजन तुम्हें पकड़ता रहे पकड़ता रहे पकड़ता रहे डूबते जाओ तुम डूबते जाओ डूबते जाओ बस एक दिन यही तुम्हारा बल हो जाएगा क्योंकि यही तुम्हारा अनुभव हो जाएगा मीरा के साथ नाचते नाचते एक दिन तुम भी जान लोगे कि किस बांसुरी की धुन को सुनकर मीरा नाच रही वह बांसुरी की धुन तुम भी मीरा की तरह नाचोगे तो सुनाई पड़ेगी कबीर के साथ मस्त होते होते एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कबीर को कौन सा स्रोत मिल गया है जिसके कारण ऐसी मस्ती है। और वह सोत तुम्हारे भीतर भी है सिर्फ बोध की बात है भजन भरोसा एक बल एक आस विश्वास उस परम सत्य की खोज में तो श्रद्धा ही एकमात्र आशा है और जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं उनके जीवन की कुल निस्पत्ति निराशा होगी और कुछ भी नहीं वे व्यर्थ के ठीकरे जोड़ने में ही जिंदगी को बिता देंगे दहर में क्या क्या हुए हैं इंक लाबाते अजीम आसमां बदला जमीन बदली न बदली खुए दोस्त इस दुनिया में सब बदलता रहा है सिर्फ उस परम प्यारे के ढंग नहीं बदले उस प्यारे दोस्त की आते नहीं बदली वो अभी भी भजन से रीझ जाता है वो अभी भी नाचने वालों के साथ नाचने लगता है दहर में क्या क्या हुए हैं इनकला बातें अजीम जमीन पे कितनी क्रांतियां हो गई कितनी चीजें बदल गई सब बदल गया अब नवे लोग हैं नवे ढंग हैं, न व्यवस्थाएं है, हैं बैलगाड़ियां कहां पहुंच गई चांदारों की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष बन गए छोटे मोटे पत्थर के औजार कहां पहुंच गए एटम और हाइड्रोजन बम बन गए आदमी ने और सब बदल डाला है जिंदगी में अब कुछ भी वैसा नहीं है जैसे बुद्ध के दिनों में था या महावीर के दिनों में या कृष्ण के दिनों में या जर्थोसर के दिनों में या लाउसू के दिनों में अब वैसा कुछ भी नहीं है लाउसू ने लिखा है कि मेरे गांव में पास ही नदी बहती थी नदी के उस पार कोई गांव है यह हमें मालूम क्योंकि रात के सन्नाटे में जब उस गांव के कुत्ते भोंगते थे तो हमें सुनाई पड़ता और कभी सांझ जब उस गांव के चूल्हे जलते थे और आकाश में धुआं उठता था तो हमें पता चलता था मगर हमारे गांव से कोई आदमी नदी पार करके उस गांव को देखने कभी नहीं गया था एक जमाना यह था अब जमाना यह है कि जमीन छोटी पड़ गई 24 घंटे में चक्कर मार लो अब जमाना यह है कि आदमी के पैर चांद तारों पर पहुंच रहे सब बदल गया देहर में क्या क्या हुए हैं इंक ला बातें अजीब बदला जमीन बदली न बदली खुए दोस्त सिर्फ उस परम प्रिय मित्र का स्वभाव नहीं बदला है तो अभी भी अगर तुम घुंघर बांध लोगे पैर में पद घुंगरु बांध मीरा ना चिरे तो तुम उसे अभी भी राजी कर सकते हो अभी भी तुम कृष्ण की बांसुरी बजाने लगोगे तो बंधा चला आएगा प्रेम के कच्चे धागे में अभी भी वह बंधा चला आता इस जगत के परिवर्तनशील प्रभाव में एक परमात्मा ही अपरिवर्तित है शाश्वत है जैसे के तैसा है साध यूं ही अहल शक शक में पड़े रह जाएंगे हम इन्हीं आंखों से एक दिन देख लेंगे रूए दोस्त और जो संदेह में पड़े वे संदेह में ही पड़े रह जाएंगे शांत यूं ही अहले शक शक में पड़े रह जाएंगे वो जो बड़े बुद्धिमान बने बैठे और बड़े संदेहों में घिरे बैठे और बड़े प्रश्न चिन्ह जिन्होंने अपनी आत्मा में लगा रखे वे समझदारी में ही डूब जाएंगे उनकी मौत किनारों पे ही हो जाएगी वे मझधारों में डूबने के मजे ना ले पाएंगे और ख्याल रखना किनारे पर जो मरता है बुरी तरह मरता कुत्ते की मौत मरता मजधारों में जो डूबता वो मरता ही नहीं वो अमृत को उपलब्ध होता है शांत यूही अहल शक शक में पड़े रह जाएंगे हम इन्हीं आंखों से एक दिन देख लेंगे रूए दोस्त लेकिन जिनके पास श्रद्धा की आंखें हैं वो एक दिन उस परमात्मा को जरूर देख लेते यह शाश्वत नियम है श्रद्धा उसे देखने का द्वार है श्रद्धा को आंजो आंखों में श्रद्धा का काजल बनाओ भजन भरोसा एक बल एक आस विश्वास प्रीति प्रतीति एक नाम पर सोई संत विवेकी दास दरिया कहते हैं मैं तो उसी को विवेकवान कहता हूं उसी को बुद्धिमान कहता हूं जिसके समझ में यह बात आ गई प्रीति प्रतीति एक नाम पर जिसका प्रेम उस एक के लिए एक ओंकार सतना और जिसकी प्रतीति बस उसे एक को ही खोज रही जिसकी अनुभूति उसको ही मैं कहता हूं सोई संत विवेकी दास वही संत है वही विवेक को उपलब्ध है शांत और कुछ न मिला जब बराए नजर शर्मिंदगी को लेके चले बारगाह में हमारे पास है भी क्या जो हम परमात्मा को भेंट करने ले जाएं ऐ और कुछ न मिला जब बराए नजर ईश्वर को भेंट करने के लिए जब कुछ और न मिला है भी क्या हमारे तर्क होते हमारे गणित व्यर्थ के हमारा ऊहा सिर्फ उलझने बढ़ाता है कोई चीज सुलझती नहीं ऐशांत और कुछ न मिला जब बराय नजर शर्मिंदगी को लेके चले बारगाह में तो फिर उसके मंदिर में ईश्वर के मंदिर में और क्या लेके जाए अपनी बेबसी अपनी शर्मिंदगी अपनी दीनता अपना ना कुछ होना अपना खाली पात्र लेकर ही चले इतनी हिम्मत श्रद्धालु की ही हो सकती कि खाली पात्र लेकर जाए नहीं तो लोग ज्ञान लेकर जाते हैं शास्त्र लेकर जाते हैं श्रद्धालु खाली पात्र लेकर जाता है और है भी क्या हमारे पास आत्मा का खाली पात्र और जिसने आत्मा का खाली पात्र उसके चरणों में रख दिया वह भर गया है भर दिया गया है और तो सब बदल गया है इस दुनिया में दहर में क्या क्या हुए हैं इंकला बातें अजीम आसमा बदला जमी बदली न बदली खुए दोस्त बस उसका स्वभाव नहीं बदला है जो शून्य होने को राजी है उसकी श्रद्धा में वह पूर्ण हो जाता है, है खुशबोई पास में जानी पर नहीं सोय और मजा यह है विडंबना यह है कि जिससे हम खोज रहे हैं वो बहुत पास है जिस सुगंध की तलाश में हम चले हैं वो हमारे भीतर है कस्तूरी कुंडल बसे और पागल हो जाता है कस्तूरा और खोजता फिरता है जंगल में भागता फिरता है दीवाने की तरह उस कस्तूरी को जो उसके नाफे में और जो गंध उसके भीतर से आ रही सौंदर्य तुम्हारे भीतर सत्य तुम्हारे भीतर सच्चिदानंद तुम्हारे भीतर तुम उससे आए हो तुम उसके अंश हो वह तुम्हारे भीतर आज भी छिपा है उतना ही जरा बीज टूटे जरा अहंकार टूटे मगर यह अनुभव सिद्ध बात है कि जो चीज जितनी निकट हो उतनी ही भूल जाती दूर की चीजें याद आती तुमने मनुष्य का मन समझा जो पास होता है स्मरण नहीं आता जो दूर चला जाता है स्मरण आता जो तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें कुछ मजा नहीं आता जो दूसरे के पास है उसमें तुम्हें बड़ी वासना जगती और ऐसा नहीं है कि तुम्हें मिल जाएगा तो तुम बड़े आनंदित होगे दो चार दिन जो रहेगा नए नए मिलने का बस फिर सब फीका हो जाता है सुंदर से सुंदर स्त्री तुम्हारी पत्नी होकर फीकी हो जाती सुंदर से सुंदर पुरुष तुम्हारा पति हो के फीका हो जाता बड़े से बड़ा भवन मिलते ही व्यर्थ हो जाता है, है खुशबोई पास में जानी परे नहीं सोए परमात्मा इतने पास है इसलिए समझ में नहीं आ रहा इंसान की बदब्ती अंदाज से बाहर है कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है भ्रम लगे भटकत फिरे तीर्थ बरथ सबको खो और एक ही भ्रम है दुनिया में हम जैसे खोजने चले हैं वो हमारे भीतर हम सब कस्तूरे हैं कस्तूरी मृग सुबास भीतर और चले खोजने बाहर एक ही भ्रम है जगत में एक ही माया है कि जो भीतर है उसे तुम बाहर खोजने चले हो जो तुम्हें मिला ही है उसे खोजने चले हो जो तुम्हें मिला ही है उसे कितना ही खोजो कैसे खोज पाओगे खोज छूटे तो मिलन हो दौड़ बंद हो तो मिलन हो बैठ रहो तो मिल जाए आंख बंद कर लो तो पालो जंगम जोगी सेवड़ा पड़े काल के हाथ कहे दरिया सोई बाची है सत्यनाम के साथ और कितनी खोज चल रही है हठयोगी हैं शरीर को जला रहे हैं तपा रहे हैं कांटों पर सोए सिर के बल खड़े कोई हैं कि खड़े ही हैं वर्षों से किसी ने कसम खा ली आंख बंद न करेंगे उन्होंने आंख की पल के उखाड़ डाली किसी ने मुंह में भाले छेद लिए क्या क्या मुरहताएं लोग कर रहे हैं इसको तुम योग कहते हो इससे अहंकार और बढ़ता है सगन होता है दूरी और बड़ी हो जाती जंगम जोगी सेवड़ा सेवड़ा कहते हैं जैन मुनि को बड़े व्रत उपवास बड़ा शरीर को सताना गलाना दरिया कहते हैं जंगम जोगी सेवड़ा पड़े काल के हाथ ये सब मृत्यु के हाथ में पड़ जाएंगे इनका किया हुआ कुछ भी काम में आने वाला नहीं है क्योंकि हर की हुई बात अहंकार को ही मजबूत करती मैं करने वाला तो मैं मजबूत होता मैं करता मैंने इतने उपवास किए तुम्हें पता है जैन मुनियों के हर साल डायरी प्रकाशित होती है। उन्होंने कितने उपवास किए किसने कितने किए हिसाब उपवास का भी हिसाब रख रहे हो दुकानदारी जाती ही नहीं यह सज्जन पहले दुकान पर खाता बही रखते रहे होंगे अब मुनि हो गए अब भी खाता वही रखते अगर कभी परमात्मा से इनका मिलना हो जाएगा तो खाता वही खोल के बैठ जाएंगे कि देखो इतना किया इतना किया इतना किया इसका लाभ चाहिए व्यास सहित लाभ चाहिए यह कोई ढंग है परमात्मा से जुड़ने के ये प्रेम का रास्ता नहीं प्रेम खाते बही नहीं रखता और प्रेम अपने कृत्य पर भरोसा ही नहीं करता प्रेम तो समर्पण जानता है प्रेम तो कहता तू जो करेगा वह होगा मेरे की क्या होता है और अगर कभी मैंने उपवास किया तो तूने करवाया था और ध्यान रखना प्रेम का इतना साहस है कि प्रेम कहता है पुण्य भी तेरे और पाप भी तेरे तूने जो करवाया वो किया तेरे अतिरिक्त कोई और नहीं मैं हूं ही नहीं बुरा करवाना हो बुरा करवा ले भला करवाना हो भला करवा ले तू मालिक है लेकिन लोग लगे हैं अपने अपने कृत्यों में ढंग ढंग के कर्तव्य ढंग ढंग के यत्न बड़ी बड़ी साधनाएं और परिणाम वही छोटा अहंकार खुदा बुरा करे इस नींद का यह कैसी नींद खुली कब आंख के जब कारवां रवाना हुआ मरते वक्त इनकी नींद खुलेगी मगर तब देर बहुत हो चुकी होगी जब मौत इनकी गर्दन दबोचेगी तब इनको पता चलेगा कि मारेगा गए सब उपवास सब व्रत सब नियम सब योग ध्यान, तप, सब गया उस क्षण तो समर्पण काम आएगा समर्पण तो जिंदगी में कभी साधा नहीं खुदा बुरा करे इस नींद का यह कैसी नींद खुली कबा की जब कारवां रवाना हुआ जागो कारवां रवाना हो इसके पहले जागो मौत द्वार खटखटाए इसके पहले तैयार हो जाओ अमृत का थोड़ा स्वाद ले लो बस वही तैयारी न पूछ हाल मेरा चौबे खुश्क सहरा हूं लगा के आग मुझे कारवां रवाना हुआ नहीं तो तुम्हारी हालत वैसी होगी जैसे कारवां कहीं ठहरता है रास्ते में जंगल में तो जंगल की लकड़ियां बीन कर, यात्री दल के लोग आग जला लेते रोटी पका लेते फिर चल देते हैं लकड़ियां वहीं पड़ी रह जाती राख के ढेर वहीं पड़े रह जाते कहीं ऐसा ही ना हो कि तुम्हारी जिंदगी बस जंगल में जलाई गई लकड़ियों की तड़ी पड़े रह जाए और कारवां रवाना हो जाए न पूछ हाल मेरा चौबे खुस्क सहरा हूं जली जलाई जंगल की लकड़ी हूं न हाल मेरा चौबे खुश्क सहरा हूं लगा कि आग मुझे कारवां रवाना हुआ जिंदगी का कारमा तो बढ़ता जाएगा ये दूसरे जंगलों में ठहरेगा दूसरे मकानों में वास करेगा दूसरी देहों में प्रवेश करेगा दूसरे गर्भों में जन्म लेगा और तुम्हारी ये लाश यहीं पड़ी रह जाएगी और इस शरीर से तुमने जो किया था वो भी यहीं पड़ा रह जाएगा शरीर का किया हुआ शरीर के साथ ही पड़ा रह जाएगा तुम सिर के बल खड़े रहे थे तुमने शीर्षासन किया था माना लेकिन सी सीशासन करने वाले का शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा और पैर के बल जो चलता था उसका शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा जो सुंदर मुलायम बिस्तरों पर सोता था उसका शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा और जो कांटों पर सोता था उसका शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा शरीर ही पड़ा रह जाएगा तो शरीर के द्वारा किए गए कृत्य भी सब व्यर्थ गए कुछ ऐसा करो जो आत्मा में हो कुछ ऐसा करो जो चैतन्य को प्रज्वलित करे क्योंकि देह तो पड़ी रह जाएगी देह के कृत्य पड़े रह जाएंगे चेतना का पक्षी उड़ जाएगा वह हंस जो तुम्हारे भीतर है कुछ उसे जगाओ तो कुछ काम का है और वह एक ही तरह से जगता है परमात्मा की प्यास से प्रार्थना से भजन भरोसा एक बल एक आस विश्वास प्रीति प्रतीति एक नाम पर सोई संत विवेकी दास जंगम जोगी सेवड़ा पड़े काल के हाथ कह दरिया सोई बाची है सत्य नाम के साथ क्या तुम व्यर्थ की बातों में लगे हो तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे हमेशा झाड़ते हैं गर्द पैरहन गाफिल नहीं समझते हैं जेर पैरहन मिट्टी कुछ लोग हैं जो अपने कपड़ों की मिट्टी ही झाड़ने में लगे रहते हैं धूल झाड़ने में लगे रहते और भूल ही जाते हैं कि कपड़ों के भीतर जो देह है वह भी मिट्टी कुछ लोग इसी में लगे रहते हैं पानी छान के पियो कि भोजन ऐसा पकाओ कि ये खाओ कि ये ना खाओ कि रात ना खाओ कि दिन खाओ कि मांग के खाओ ये सब कपड़ों की धूल झाड़ रहे हो वही बाहर बाहर के कृत्यो में लगे हो और मज़, बड़े मजे की चीजें खोज ली जैन मुनि खड़े होकर भोजन करता है बैठ के नहीं क्या पागल हो गए हो दिगंबर जैन मुनि खड़े होकर भोजन लेता है खड़े होके भोजन लो कि बैठ के और मैं ऐसे सज्जनों को भी जानता हूं जो तो झूले पे लेट के भोजन लेते कोई फर्क नहीं पड़ता भोजन ही लोगे भोजन ही है कैसे लिया खड़े थे बैठे थे लेटे थे कुछ फर्क नहीं पड़ता जैन फकीरों में यह मजाक बहुत चलती एक जैन फकीर मरने के करीब था आंख खोली उसने अपने शिष्यों से पूछा कि भाई मैं तुमसे एक बात पूछता हूं मरने की घड़ी करीब आ गई तुमने कभी ऐसा सुना है कि कोई आदमी बैठे बैठे मरा हो शिष्यों ने कहा कि बैठे बैठे देखा तो नहीं मगर हमने सुना है कि कुछ फकीर बैठे बैठे पद्मासन में मरे तो उसने कहा फिर जाने दो वो बात जीतेगी नहीं कुछ तुमने ऐसा सुना कोई आदमी खड़े खड़े मरा हो उनका यह जरा दुर्गम बात है कठिन बात मगर सुना है हमने कि कभी कभी ऐसे फकीर भी हुए हैं कि खड़े खड़े मरे उनके ये भी जाने दो तुमसे मैं ये पूछता हूं तुमने ऐसा जाना कभी सुना कि कोई शीर्षासन करते हुए मरा हो शिष्य भी भोचक करेगा सुना नहीं सोचा भी नहीं था कभी कोई शीर्षासन करते मरे उन्होंने कहा कि नहीं ना तो सुना है न कभी सोचा कल्पना भी नहीं की तो उसने कहा पर यही ठीक रहेगा अरे जब मरना ही है तो ढंग से सिर के बल खड़ा हो गए अब वो मर गया कि जिंदा है ये शिष्यों को समझ में ना आए सिर के बल खड़ा आदमी उनका ख्याल था मर जाएगा तो गिर जाएगा मगर वो खड़ा ही गौर से भी देखा सांस भी कुछ चलती सी मालूम नहीं होती मगर मुर्दा और थोड़े डरे भी कि भूत प्रेत तो नहीं हो गया मामला क्या है मर जाए आदमी और सीशासन में खड़ा रहे तो उन्होंने पास में उसकी बहन थी वो भी एक साध्वी थी पास के ही आश्रम में उसको खबर भेजी उसकी बड़ी बहन थी वो बड़ी बहन आई और उसने कहा बत्थमी जिंदगी भर भी उल्टे सीधे काम करता रहा और मर के भी तुझे चैन नहीं रस्ते पे आओ उसकी बात सुन के ही वो फकीर उतरा और उसने कहा कि ये मेरी बहन को कौन यहां बोला लाया ये मुझे चैन से मरने भी ना देखी तेरा क्या विचार है कैसे मरूं मरू सीधे लेट जाओ बिस्तर मरने के ढंग से मरो वो लेट गया और मर गया ये तो मजाक है जिन फकीरों का ये वो मजाक कर रहे हैं उन सब पर जो इस तरह की थोथी बातों में लगे ये सब हो सकता है खड़े होके मर जाओ बैठ के मर जाओ, जाओ सी शासन करके मर जाओ मगर मरना तो मरना है बात तो कुछ ऐसी सीखो कि मरो ही ना देह तो मर जाए और तुम अमृत की यात्रा पर निकल जाओ हमेशा झाड़ते हैं गर्दे पैरहन गाफिल ना समझ बेहोश लोग बस कपड़ों की धूल झाड़ते रहते हैं और उन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं आता नहीं समझते हैं कि है जेर पैरहन मिट्टी कि कपड़ों के भीतर भी तो मिट्टी ही है और इस बाहर के खेल में लगे लगे तुम कुछ भी कर लो कुछ वस्तुता होगा नहीं करने की भ्रांति रहेगी क्रांति नहीं होगी चार दीवारे अनासिर को गिराया भी तो क्या वही धोखा है वही है अभी पर्दा बाकी मिट्टी की दीवानों को गिरा दोगे ईंट की दीवानों को गिरा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है चार दीवारे अनासिर को गिराया भी तो क्या वही धोखा है वही है अभी पर्दा बाकी इस शरीर को सताओ जलाओ परेशान करो कांटों में लिटाओ कोड़े मारो आंखें फोड़ लो कान कटवा लो कान फड़वा लो जो जो करना हो कर लो कुछ भी ना होगा ये तुम मिट्टी के साथ खेल में लगे हो वही धोखा है वही है अभी पर्दा बाक्षी अहंकार नहीं मिटेगा अहंकार का धोखा नहीं मिटेगा अहंकार का पर्दा नहीं मिटेगा वह तो मिटता है केवल एक तरह से कह दरिया सोई बाची है वही बचेगा दरिया कहते सत्य नाम के साथ जो परमात्मा के साथ अपने को जोड़ ले जो उसकी नाव में सवार हो जाए जो ये कह दे कि मैं करता नहीं हूं करता तू है मैं केवल साक्षी हूं बस उसका नाम जुड़ गया सतनाम से उसका हाथ परमात्मा के हाथ में पड़ गया एक तेरे बिना प्राण और प्राण के सांस मेरी सिक्ति रही उम्र भर बांसुरी से बिछड़ जो गया स्वर उसे भर लिया कंठ में शून्य आकाश ने डाल विधवा हुई जो कि पतझार में मांग उसकी भरी मुग्ध मधुमास ने हो गया कुल नाराज जिस नाव से पा गई प्यार वह एक मजधार का बुझ गया जो दिया भोर में दिन सा बन गया रात सम्राट अंधियार का जो सुबह रंग था शाम राजा हुआ जो लुटा आज कल फिर बसा भी वही एक मैं ही कि जिसके चरण से धरा रोज तिल तिल धक धसकती रही उम्र भर एक तेरे बिना प्राण ओ प्राण के सांस मेरी सिसकती रही उम्र भर प्यार इतना किया जिंदगी में कि जड़ मौन तक मरघटों का मुखर कर दिया रूप सौंदर्य इतना लुटाया कि हर भिक्षु के हाथ पर चंद्रमा धर दिया भक्ति अनुरक्ति ऐसी मिली सृष्टि की शक्ल हर एक मेरी तरह हो गई जिस जगह आंख मुंदी निशा आ गई जिस जगह आंख खोली सुबह हो गई किंतु इस राग अनुराग की राह पर वह जाने रतन कौन सा खो गया खोजती सी जिसे दूर मुझसे स्वयं आयु मेरी सि रही उम्र भर एक तेरे बिना प्राण ओ प्राण के सांस मेरी सिसक्ति रही उम्र भर भेष भाए न जाने तुझे कौन सा इसलिए रोज कपड़े बदलता रहा किस जगह कब कहा हाथ तू थाम ले इसलिए रोज गिरता संभलता रहा कौन सी मोहले तान तेरा हृदय इसलिए गीत गाया सभी राग का छेड़दी रागनी आंसुओं की कभी संखा कभी क्रांति का आग का किस तरह खेल क्या खेलता तू मिले खेल खेले इसी से सभी विश्व के कम न जाने करे या तू इसलिए याद कोई कसक्ति रही उम्र भर एक तेरे बिना प्राण ओ प्राण के सांस मेरी से रही उम्र भर रोज ही रात आई गई रोज ही आंख झपकी मगर नींद आई नहीं रोज ही हर सुबह रोज ही हर कली खिल गई तो मगर मुस्कुराई नहीं नित्य ही रास ब्रज में रचा चांद ने पर्ण बाजी मुरलिया कभी श्याम की हर तरफ और अयोध्या बसाई गई याद भूली न लेकिन किसी राम की हर जगह जिंदगी में लगी कुछ कमी हर हंसी आंसुओं में नहाई मिली हर समय हर घड़ी भूमि से स्वर्ग तक आ कोई देखती रही उम्र भर एक तेरे बिना प्राण ओ प्राण के सांस मेरी सिसकती रही उम्र भर खोजता ही फिरा पर अभी तक मुझे मिल सका ना कुछ तेरा ठिकाना कहीं ज्ञान से बात की तो कहा बुद्धि ने सत्य है वह मगर आजमाना नहीं धर्म के पास पहुंचा पता यह चला मंदिरों मस्जिदों में अभी बंद है जोगियों ने जताया कि जब जोग है भोगियों से सुना भोग आनंद है किंतु पूछा गया नाम जब प्रेम से धूल से वह लिपट फूट कर रो पड़ा बस तभी से व्यथा देख संसार की आंख मेरी छलकती रही उम्र भर एक तेरे बिना प्राण ओ प्राण के सांस मेरी से रही उम्र भर प्राणों के प्राण से जब तक जोड़ना हो जाए तब तक बस सांस व्यर्थ ही चल रही तब तक हमारी सांस ऐसी ही है जिस लोहार की धोखनी चल तो रही है मगर निष्प्रयोजन चल तो रही है मगर व्यर्थ एक तेरे बिना प्राण ओ प्राण के सांस मेरी से रही उम्र भर और हम ऐसे ही जी रहे जीने मात्र को हमारा जीना है जीना हमारा वास्तविक जीना नहीं उथला उथला है। थोथा थोथा है। इसमें तो श्याम की मुरलिया बचे इसमें तो राम की अयोध्या बसे तो कुछ हो ठीक कहते हैं दरिया जंगम जोगी सेवड़ा पड़े काल के हाथ कह दरिया सोई बांची है सत्य नाम के साथ वही बचेगा जिसने परमात्मा को अपना हाथ दे दिया और जिसने परमात्मा का हाथ अपने हाथ में ले लिया परमात्मा के अतिरिक्त और कोई तारणहार नहीं परमात्मा के अतिरिक्त और कोई खिवैया नहीं मगर कहां परमात्मा को खोजे उसके हाथ दिखाई नहीं पड़ते उसकी नाव का कुछ पता नहीं चलता मंदिर मस्जिद खाली पड़े पंडित पुरोहित थोथी बकवास कर रहे हैं शास्त्रों के उद्धरण दे रहे हैं तोते हो गए कहां उसे खोजें दरिया कहते वारिधि अगम अथाय जल गहन सागर है विस्तीर्ण सागर है वारिधि अगम अथाय जल था ना मिले ऐसा जल है बोहित बिन किम्पार और ठीक ठीक नाव ना मिले जहाज ना मिले तो कैसे पार होंगे कन हरिया गुरु ना मिला बूढ़त है मझधार जब तक खेने वाला गुरु ना मिल जाए तब तक मछधार में कही न कहीं ना कहीं डूबना पड़ेगा डूब ही रहे परमात्मा के हाथ तो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन किसी सदगुरु के हाथ दिखाई पड़ सकते अज्ञानी मनुष्य और परमात्मा के बीच एक पड़ाव है सदगुरु का सदगुरु ऐसा है कि उसका एक पैर पृथ्वी पर और एक आकाश पर सदगुरु ऐसा है कि एक हाथ तुम्हारे हाथ में और एक परमात्मा के हाथ में सदगुरु सेतु बन जाता है परमात्मा को जो खोजने चलेंगे वो नास्तिक हो जाएंगे क्योंकि न मिलेगा कहीं न प्रमाण पाया जाएगा कहीं जो परमात्मा को खोजने चलेंगे बिना गुरु के नास्तिकता उनकी नियति है पश्चिम नास्तिक हो गया कारण यही है कि सदगुरु का सेतु पश्चिम में कभी बना नहीं पूर्व अब भी थोड़ा टिमटिमाता टिमटिमाता आस्तिक है बुझ जाएगा कब यह दिया कहा नहीं जा सकता हवाएं तेज है आंधियां उठी चीन डूब गया नास्तिकता में भारत के द्वार पर नास्तिकता आंधियां और बमंडरों की तरह उठ रही ये देश भी कभी नास्तिक हो जाएगा अधिक लोग तो नास्तिक हो ही गए हैं सिर्फ उनको पता नहीं अधिक लोग तो नास्तिक हैं ही धर्म उनकी औपचारिकता मात्र मगर फिर भी एक दिया थोड़ा थोड़ा टिमटिमा रहा है यह भी कब बुझ जाएगा कहा नहीं जा सकता इसको तेल चाहिए इसको बाती चाहिए और यह दिया भी इसलिए टिमटिमा रहा है कि तुम चाहे मानो और तुम चाहे न मानो कभी कोई कबीर आ जाता कभी कोई नानक आ जाता कभी कोई दरिया आ जाता कभी कोई मीरा आ इसलिए इसलिए दिया थोड़ा टिमटिमा रहा है तुम मानो तुम न मानो तुम गुरुओं का हाथ गहो न गहो लेकिन यह देश सौभाग्यशाली यहां सदगुरु की किरणें उतरती ही नहीं जो थोड़े साहसी हैं उन किरणों का हाथ पकड़ लेते और चल निकलते हैं महासूर्य की तलाश पर परमात्मा को सीधा नहीं पाया जा सकता सीधा देखने के लिए आंख कहां अदृश्य को देखने वाली आंख कहां परमात्मा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा दृश्य भी हो थोड़ा अदृश्य भी हो सदगुरु में यह असंभव घटना घटती है सदगुरु थोड़ा दृश्य है तुम्हारी तरफ और थोड़ा अदृश्य है सदगुरु के साथ जुड़ो तो जुड़ोगे पहले दृश्य से सुनोगे उसके शब्द प्यारे लगेंगे जुड़ोगे फिर जल्दी ही धीरे धीरे शब्दों के बहाने निशब्द को तुम्हें देगा शब्द के बहाने निशब्द को उतार देगा पहले तो दृश्य को देखकर जुड़ोगे मगर जुड़ गए अगर तो अदृश्य से ज्यादा देर टूटे ना रहोगे पहले तो उसके संगीत से जुड़ोगे फिर जल्दी ही उसके शून्य से भी जुड़ जाओगे पहले तो उसकी देह के प्रेम में पड़ोगे फिर जल्दी ही उसकी आत्मा भी तुम्हें आच्छादित कर लेगी वारिधि अगम अथाय जल बोहित बिनुकिम पार्श बहुत अथाय सागर है अगम सागर है बिना जहाज पार न हो सकोगे नानक नाम जहाज कोई नानक जैसा व्यक्ति मिल जाए तो जहाज बने कनहरिया हरिया गुरु ना मिला बूढ़त है मझदार खोज लो खोज लो डूब मत जाना बहुत बार डूबे हो इस बार डूबना मत बहुत बार बिन चेते आए और गए इस बार चेतो अब हूं चेत गमार, गमारेत सकते हो क्षमता है अपनी क्षमता को जरा संगठित करो ये प्रेम की अटपटी गली है थोड़े डगमगाओगे भी मगर डगमगा डगमगा के ही तो कोई चलना सीखता है छोटा बच्चा है जब पहली दफा खड़ा होता है तो कोई एकदम से ओलंपिक में नहीं चला जाता कि दौड़ ओलंपिक की दौड़ में सम्मिलित हो जाए कोई बड़ा धावक नहीं हो जाता एकदम से एक कदम चलता है और गिरता है घुटने तोड़ लेता है बार बार गिरता है मगर जितना गिरता है उतना चुनौती स्वीकार करता और उठता और चलता है ऐसे ही तुम भी बहुत बार गिरोगे बहुत बार संभलोगे बहुत बार टूटोगे बहुत बार बिखरोगे बहुत बार अपने को संग्रहित करना होगा लेकिन अगर चलते ही रहे गिरने से डरे ना भूल चूकों से भगे ना तो तुम भी चल पाओगे ये प्रेम की डगर बड़ी अटपटी है मगर जो प्रेम की डगर पे चलता है वह पहुंच जाता है और प्रेम की डगर के अतिरिक्त और कोई डगर नहीं एक चोट सी लग अंतर में जग नवीन आशंका उठ आंधी सी फैल घटासी सुलग स्वर्ण की लंकासी, सी आ शंका छिप खंजर सी बोल मौत सी दीवानी बुझा सकेगा कहां प्यास अब बंद बोतलों का पानी घायल मर्म सताया प्राणी कांटे कोई चीज नहीं ममता का अंकुर फूटे अब ही में ऐसा बीज नहीं स्वप्न भंग सुक्का मुंह मेहंदी के बदले छाले इस अवसर पर दिल क्या चाहे बादल ये काले काले नहीं दोपहरी नहीं चांदनी आज कत्ल की रात घनी छेड़ न श्यामा बुला न मोहन प्रीति उलट आघात बनी कितनी मंजिल कितनी गलियां लेकिन अपनी राह अलग दुनिया बड़ी दूध की धोई दर्दे दिल की आह अलग प्रेम की राह अलग प्रेम की आह अलग प्रेम को गहो भजन भरोसा एक बल एक आस विश्वास